दर्शनाचारे और दत्मनाथ स्वामी विवेकानंद और और तो में पूज्य स्वामी सत्यपति जी ने लगभग ढाई साल का समय दिया था और इनको तैयार किया आगे उनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंप दी की अब आपके जीवन में कुछ संतोष आया है कुछ उत्साह प्रेरणा आई है तो आप मेरा कहना मानने से मानिए और आप भी एक एक व्यक्ति दस दस छात्रों को तैयार करें तो ऐसा अनुरोध स्वीकार करके जो है इन महान महानुभाव ने दक्षिण योग महाविद्यालय गुजर का संचालन किया जिसके माध्यम से अब तक लगभग साठ के लगभग स्नातक विद्वान तैयार हुए हैं जिन्होंने कुछ कम पढ़ाया है ऐसे भी अनेक विद्वान तैयार हुए वो अनेक स्थानों पर कार्यरत है उत्तराखंड हरियाणा राजस्थान और गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उड़ीसा और कर्नाटक केरल आंध्र प्रदेश अनेक स्थानों पर ये कार्य चल रहा है आज कल जो हमारे सम्मेलन होते हैं कोई इस प्रकार से जो स्वामी सत्यपति जी की परंपरा के लोग हैं तो इसमें 200-200 दो सौ विद्वान आ जाते हैं देश भर से जो स्वामी सत्यपति जी से प्रेरित और हमारे स्नातक आदि तो दो सौ विद्वान इकट्ठे होकर के शास्त्रों की गंभीर चिंतन करते हैं इन कार्यों को आगे बढ़ाते हैं आप लोग भी दूरदर्शन पर आचार्य सत्यजीत जी का आचार्य ज्ञानेश्वर जी का और स्वामी विवेकानंद जी स्वामी विश्वम जी और आचार्य आशीष जी आदि अनेक विद्वानों के प्रवचन आप देख सुनते हैं तो ये सब यहाँ के इस दर्शन महाविद्यालय से निर्मित ऐसे विद्वान हुए हैं तेरा व्यक्तियों ने यहाँ से यहाँ के जो स्नातक हैं, जो मैंने साठ गिना है उसमें से तेरा महानुभावों ने विद्वानों ने सन्यास की दीक्षा ली आर्य समाज की पुरानी पीढ़ी के तो सन्यासी आगे से आगे देहावसान हो रहा है तो कमी पड़ रही है तो नए कहा से आएंगे तो ये एक अच्छा सा क्षेत्र रहा जहा से नए नए और युवा सन्यासी नई पीढ़ी नई रोशनी जो है यहाँ से प्राप्त तो हो रही है तो सन्यासी बन रहे हैं तेरह लोगों ने तो सन्यास दीक्षा ली है और अन्य लोग भी तैयारी में अपनी तैयारी कर रहे हैं सब लोग कि हम भी आगे चलकर के स्वामी जी के सामने सबके एप्लीकेशन रखे हुए हैं कई ऐसे विद्वान तो आगे चल करके भी संन्यास दीक्षा देंगे दर्शन धर्म ट्रस्ट की अन्य प्रवृत्ति है कि जो कि दर्शन योग साधना आश्रम में साधना स्थलियां भी चाहिए भिन्न भिन्न स्तर की साधना स्थलियां चाहिए तो दर्शन योग साधना आश्रम कुरुक्षेत्र जो गीता के प्रादुर्भाव की भूमि है वहां से निकट में एक कमोदा नाम का गांव है वहां पर तीन बीघा जमीन में कुछ चार पांच कमरे और कर्मचारी निवास गौशाला आदि निर्मित कर दिया गया है और उसमें यहाँ के आचार्य स्वामी ब्रह्मोविदानंद जी वर्तमान में दो वर्ष के हेतु दो के लिए साधना हेतु वहां पर गए हुए हैं वो वो आश्रम भी आरंभ चुका है और आगे वहां पर भी अभी तो दो वर्ष तक वहां कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा वो मौन कर रहे हैं साधना कर रहे हैं तो सार्वजनिक कार्यक्रम इस समय नहीं होंगे आगे चल करके वहां भी कुछ सा, सार्वजनिक कार्यक्रम और साधना का अवसर उपलब्ध होगा वैदिक परिवार निर्माण तथा वेद प्रचार समिति की स्थापना द्वारा व्यवस्थित रूप में वैदिक विचारधारा को व्यवहारिक रूप देना यह भी एक कार्य दर्शन धनमान ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है गाँव गाँव में वैदिक सिद्धांतों का परिचय दिया जाएगा और इनके शिक्षकों को अध्यापकों को नियुक्ति किया जाएगा उनकी परीक्षा दी जाएगी सत्संग आदि का भी और शिविरों का भी लाभ उनको पहुंचाया जाएगा और उसके माध्यम से वैदिक परिवारों का निर्माण किया जाएगा ट्रस्ट के माध्यम से वैदिक ध्यान व योग प्रशिक्षण के साधना शिविर होते हैं आज से पूर्व एक दो वर्ष पूर्व यहाँ पर एक वर्ष का सघन साधना शिविर चला था और वो संपूर्ण मौन था और जिसमें भाग लेने वाले प्राय लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कम से कम तो एक दर्शन का अध्ययन किया हो तो इस प्रकार के शिविर भी संचालित किया जा, जाते हैं और अभी वर्तमान में हमने ये उच्च स्तरीय क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर लगाया और बाहर के स्थानों में अन्य नगरों में भी इस प्रकार के ध्यान और योग प्रशिक्षण के शिविर चल रहे हैं सरल आध्यात्मिक शिविर चल रहे हैं और जीवन विकास के शिविर भी चल रहे हैं तो ऐसे अनेक कार्यक्रमों का संचालन भी इस ट्रस्ट के माध्यम से होता है इसमें मुख्य रूप से पूज्य स्वामी विवेकानंद जी देश भर में भ्रमण करते हुए इस कार्य को सम्पन्न कर रहे हैं भारत के विभिन्न प्रांतों में विशुद्ध वैदिक योग व वैदिक वेद दर्शन उपनिषद आदि वैदिक ग्रंथों का अध्यापन व इनसे संबंधित प्रवचन माला ये कार्यक्रम भी चल रहा है अनेक स्थानों पर कहीं पर सत्याग प्रकाश की कहीं पर आलिया विभिन्न की कहीं पर और ग्रंथों की न्याय दर्शन की कहीं संख्या दर्शन की कहीं वेदांत दर्शन की ऐसी कक्षाएं चल रही है कहीं पुणे में कहीं जूनागढ़ में या कहीं गांधीनगर अहमदाबाद में ऐसे व्याख्यान चल रही है और जिज्ञास जिज्ञासुओं की शंकाओं का समाधान और मार्गदर्शन भी कार्य चल रहा है यहाँ भी लोग आते हैं अतिथि आते हैं अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करते हैं मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और बाहर के क्षेत्रों में प्रचार में जब स्वामी जी रहते हैं तो वो उस कार्य को, को संपन्न करते हैं एक बाह्य विभाग है और साधारण लोगों को हमारी वेद विद्या योग विद्या से जोड़ने के लिए लौकिक और पारलौकिक कार्यों में सफलता हेतु सफलता विज्ञान योजना का संचालन करना इसमें अनेक पुस्तकों का सर्जन किया गया है सुविचार पुस्तकों का निर्माण किया गया है इसकी वीडियो भी एनिमेशन वीडियो, पोस्टर और आगे योजना है इसमें कुछ वर्कशॉप और मंच प्रस्तुति और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करना यह सफलता विज्ञान आज हर किसी को विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन में सफलता चाहिए जो नौकरी धंधा करता है उसको अपने नौकरी धंधा में में सफलता चाहिए विवाहित जीवन में सफलता चाहिए और सबसे अंत में अध्यात्म अथवा तो साधना के क्षेत्र में भी सफलता चाहिए तो इस, इस सफलता विज्ञान परियोजना के अनेक विभाग बनाए गए है विद्यार्थी वाले विभाग अलग है व्यवसाय वाला अलग है प्रशासनिक एक अलग है ऐसे अनेक विभागों में सफलता के विषय में पुस्तकों का सृजन हो रहा है पोस्टरों का सृजन हो रहा है प्रदर्शनिया और जो है शिविर भी लगाए जाएंगे तो ये कार्यक्रम भी चल रहा है अन्य एक कार्य है कि विशुद्ध वैदिक ध्यान योग से संबंधित साहित्य का लेखन प्रकाशन और प्रचार प्रसार हेतु निःशुल्क साहित्य वितरण ये कार्य भी यहाँ से चल रहा है आज भी पुस्तक का स्टॉल लगा है आप प्रचार साधन भी ले जाइए यज्ञ के भी साधन रख दिए हैं और जो है पुस्तकें भी रखी गई है वहाँ पर अवश्य अपने परिवार के लिए अपने मित्रों के लिए परिचितों के लिए जहाँ कार्य करते हैं वहाँ के लिए पार्कों में जाते हैं कोई सुबह की योग की क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर इन साहित्य को अच्छी प्रकार से वितरण करें वैदिक विद्या के प्रचार प्रसार में समर्पित विद्वानों को आर्थिक सहयोग तथा निवास आदि के रूप में सुरक्षा प्रदान करना ये भी एक प्रयोजन है उस विषय में भी आगे कार्य करना है वैदिक संस्कार, संस्कारों की दीक्षा दीक्षाओं का भी यहाँ पर यथा समय आयोजन होता रहता है जैसे कि सन्यास दीक्षा वान दीक्षा उपनयन विदारंभ आदि यहाँ पर संस्कार कुछ होते रहते हैं कुछ अनुकूल संस्कार होते हैं वो यहाँ होते रहते हैं ये भी एक कार्यक्रम है और अगला कार्यक्रम है अन्य गुरुकुलों में अध्ययन कर रहे ब्रह्मचारियों तथा विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग और कार्य है गौवंश संवर्धन संवर्धन हेतु प्रचार तथा धन आदि का सहयोग निर्धन विकलांग रोगियों की आर्थिक सहायता करना और पर्यावरण शुद्धि निमित्त वैदिक स्तर पर यज्ञ हवन का क्रियान्वयन करना यहाँ पर ये यहाँ पर भी यज्ञ होता है और जहां जहां शाखा अथवा आश्रम है वहाँ पर भी उच्च स्तर का जो है यज्ञ होता है ऊंची हवन सामग्री और गोघत आदि से ये यज्ञ का कार्य संपन्न किया जाता है इसका प्रशिक्षण भी और प्रेरणा भी दी जाती है और घृत संविधा हवन सामग्री आदि का सहयोग भी किया जाता है औषधि और वनस्पति वृक्षारोपण करना और अन्यों को प्रेरित करना यह भी कार्य है इसी के अंतर्गत वैदिक अंत्येष्टि संस्कार करना और उसमें प्रयुक्त सामग्री का सहयोग करना यहाँ आसपास के क्षेत्र में पांच मिनट दस किलोमीटर में लोग जो है इसका प्रचार हो रहा है लोग उन्हें बुलाते हैं तो यहाँ से विद्वान जाते हैं और अंतिम संस्कारों को सम्पन्न कराते हैं और सामग्री आदि का भी सहयोग किया जाता है और देश के विभिन्न प्रांतों में जो प्राकृतिक प्रकोप या बाढ़ आदि ऐसे से पीड़ित पीड़ होते हैं उनकी सहायता के लिए भी यथा योग्य सहयोग किया जाता है और इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न प्रकार से प्रेरणा तथा आध्यात्मिक व व्यावहारिक शंकाओं का समाधान बड़ा विस्तृत कार्यक्रम है आप पूज्य स्वामी विवेकानंद जी से फेसबुक पर जुड़ करके भी वहां पर भी शंका समाधान कर सकते हैं जब जब भी उनकी अनुकूलता होगी अवसर होगा आपकी शंका का तत्काल की वो समाधान देने का प्रयास करेंगे तो ये सोशल मीडिया का भी पूरा प्रयोग किया जा रहा है व्हाट्सएप का भी प्रयोग किया जा रहा है इंटरनेट हमारी वेबसाइट भी जो है हम अद्यतन बना रहे हैं अपडेट कर रहे हैं उस वेबसाइट को भी आप प्रयोग करें उसमें से भी जानकारी आप प्राप्त करें उसमें कई सारी पुस्तकें जो है यहाँ की सारी पुस्तकें ऑनलाइन भी आपको पढ़ने को उपलब्ध तो इस प्रकार के वर्तमान का जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक है, उसके माध्यम से, से भी अनेक कार्यो को वैदिक और धार्मिक आध्यात्मिक कार्यो को हम कर रहे हैं तो ये ट्रस्ट की गतिविधियां हैं तो ऐसी गतिविधियों में आप लोग जुड़े हमने एक स्वयंसेवक का जो है पत्रक बनाया है फॉर्म बनाया है उसको भी आप जरूर ले, ले स्वयंसेवक का पत्र जो है आप एक दो तीन कई सारे माध्यम लिखे है किन किन माध्यमों से आप इस संस्था से जुड़ सकते हैं इस संस्था का तन मन धन से सहयोग कर सकते हैं ये कुछ बिंदु आपको बताए हैं संक्षेप में बताए है इसके अतिरिक्त भी कोई सेवा या सहयोग से करना चाहे तो वो वो भी अन्य कैटेगरी में लिखकर के आप बता सकते हैं कि इस प्रकार से मैं सहयोग करने के लिए उद्यत तत्पर तो ऐसे इस को भी, भी अवश्य जमा करके जाए कुछ सूचना है उसको बाद में रखेंगे प्रमाण पत्र का वितरण अब आप लोगों ने इतना परिश्रम किया है तो उसकी फलश्रुति भी होनी चाहिए हाँ या ना प्रमाण पत्र तो इसलिए अंतर्गत इसका विभाग है तो प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र ग करने के लिए सभी को